हरे कृष्णा मेरी आवाज़ सुनाई दे रहे हैं आप सबको तो आप सबका स्वागत है आज के इस रविवार कार्यक्रम में तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ की जो महिमा है या भगवान जगन्नाथ के अपने भक्तों के साथ जो आदान प्रदान की लीलाएं हैं उनके बारे में सुनने का प्रयास करेंगे कुछ समय के लिए तो यदि हमारे वैष्णव कैलेंडर को आप देखते हो जो लोग वैष्णव कैलेंडर से परिचित हैं तो ये जो वैष्णव कैलेंडर है इनमें इसके तीन अलग अलग भाग हैं तो अभी वैष्णव कैलेंडर के दिन शुरू हुए हैं तो वो जितने भी फेस्टिवल्स उस वैष्णव कैलेंडर में कुछ महीने पूर्व से आए हैं या आगे आने वाले हैं तो वो सारे जगन्नाथपुरी की ओर हमें ले जाते हैं भगवान जगन्नाथ से संबंधित उनके धाम से संबंधित उनके भक्तों से संबंधित हाँ उत्सव है और उसके बाद हाँ जन्माष्टमी आता है बलराम जयंती आदि आता है फिर राधाअष्टमी आता है तो वो सारे उत्सव हमें वृंदावन की ओर ले जाते हैं और फिर उसके पश्चात यदि आप जाओगे उस विष्णु कैलेंडर में देखोगे तो विष्णु कैलेंडर हमें कहाँ ले जाता है फिर मायापुर की ओर ले जाता है जिसमें कंटिन्यूसली मायापुर के उत्सवों का वर्णन आता है तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको उस धाम में जाना होगा लेकिन वास्तव में हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है हमारा सौभाग्य क्यों है श्रीला प्रभुपाद के कारण है एक व्यक्ति ने कृष्ण की सेवा करने का दृढ़ निश्चय किया तो सारे बुद्ध जीवों के सौभाग्य को क्या किया उन्होंने उदित किया तो ऐसे प्रभुपाद ने यह ऐसा स्थान बनाया है इसको मंदिर कि आपको किसी और धाम में जाने की आवश्यकता नहीं है सारे धाम कहाँ उपस्थित है यहाँ उपस्थित है अब जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहाँ जन्माष्टमी बड़े जोर शोर से मनाते हुए नजर नहीं आती और अब वृंदावन जाओगे तो वहाँ रथ यात्रा नहीं होती है और मायापुर पहुँचोगे तो वहाँ ये दोनों धामों के उत्सव बड़े जोर शोर से मनाए नहीं जाते हैं लेकिन ये प्रभुपाद के मंदिर इस कौन ऐसा है कि तीनों धामों के उत्सव क्या होते हैं यहाँ उतने ही विशाल और उतने ही बड़ी मात्रा में मनाए जाते हैं तो यदि पूछे कि इस उत्सवों की आवश्यकता क्या है क्यों यह उत्सव होने चाहिए एक भक्त के जीवन में वास्तव में वैकुंठ का एक लक्षण है श्रीमद् श्रीमद में वर्णन आता है तृतीय स्कंध में जहाँ शुक्रदेव गोस्वामी वैकुंठ का वर्णन करते हैं ये वैकुंठ क्या चीज है वैकुंठ का सरल अर्थ हम जानते हैं जो कुंठा से रहित है उसको क्या कहते हैं वैकुंठ कहते हैं और ये जो जगत है ये कुंठामय जगत है नाले अनेक प्रकार के कुंठाओं से हम यहाँ व्याप्त है तो लेकिन भगवान का जो धाम है नित्य धाम वैकुंठ जो कुंठा और पीड़ा से रहित है तो उसका एक लक्षण क्या है तो श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है वैकुंठ का एक लक्षण है अखंडित उत्सव क्या कहते हैं अखंडित उत्सव जहां उत्सवों का खंडन नहीं है और और जगत जगत में में उत्सव उत्सव कभी कभी तब आते हैं और जगत के जीवों के जीवन में कभी तो कोई का दिन आता है जब उसे थोड़ा सुख की अनुभूति होती है लेकिन हमेशा ही दुखों में मग्न रहता है तो जो वैकुंठ है उसको ये शब्द यूज किया गया है अखंडित उत्सवा जहां नित्य रूप से उत्सव चलते रहते हैं उस स्थान को क्या कहा गया है वैकुंठ कहा गया है इसी कारण से श्रील प्रभुपात कहते हैं कि मेरे जो ये मंदिर है ये साधारण स्थान नहीं है ये वैकुंठ है वैकुंठ और वास्तव में हम वैकुंठ की अनुभूति करना चाहते हैं तो हमें मंदिर में आना चाहिए यदि कोई पूछे कि क्यों मंदिर आओ श्रीला प्रभुपात कहते हैं ये जो मंदिर मैंने बनाए हैं ये कोई साधुओं के रहने खाने की उत्तम सुविधा नहीं है प्रभुपात ने जब मुंबई का सबसे विशाल मंदिर बनाया और बन रहा था संगम रवर का मुंबई में मंदिर और उसकी बहुत चर्चा हो रही थी सब जगह में तो रिपोर्टर्स प्रभुपात के पास आते और कहते स्वामी जी इतना बहुत अधिक धन का व्यय करके बड़े बड़े इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है इससे अच्छा है कि आप क्या करना चाहिए उस धन से गरीबों में कुछ कंबल बांट बांट दो, दो, मेडिसिन उनके उनके लिए लिए घर बनाओ, उनके लिए खोल दो प्रभु बात कहते हैं ये सब तो सारा जगत कर ही रहा है और कब से कर रहा है लेकिन ये सब चीजों की कभी कमी नहीं होगी प्रभु कहते हैं ये जो बड़े बड़े मंदिरों का मैंने निर्माण किया है ये वास्तव में मेरे लिए नहीं है मैं एक साधारण साधु हूं मैं तो किसी पेड़ के नीचे रह के अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं लेकिन आ? लेकिन मैं जब पेड़ के नीचे रहू और कृष्ण की कथा करूंगा क्या आप लोग आओगे सुनने के लिए नहीं आओगे पेड़ के नीचे कौन आएगा सुनने के लिए रहुपद कहते हैं ये मंदिर किसके लिए बनाए हैं आप लोगों के लिए बनाया है कि आप आओ और भक्तों के संग में क्या करो कृष्ण की कथाओं का श्रवन करो कहते हैं एक में उद्देश इन मंदिरों का निर्माण करने का है क्या उद्देश्य है कथयंतस्य कि मेरे भक्तगण यहां एकत्रित आए और एकत्रित आकर क्या करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो प्रभुपाद कहते हैं कि मंदिरों में आकर व्यक्ति को कृष्ण की कथा करनी चाहिए कृष्ण कथा की चर्चा करनी चाहिए भक्तों का संग करना चाहिए वही एक में उद्देश्य किसका है मंदिरों का है ये मंदिर इसलिए नहीं है कि आके घंटी बजाओ और कुछ चढ़ावा चढ़ाओ और निकल जाओ प्रभु प्रभुपा ने कहा यहां आप आओ और भक्ति के दिव्य विज्ञान को सीखो भक्तों की सहायता से भगवत गीता, भागवत आदि को सीखो और ये जानो कि किस प्रकार से भगवान को संतुष्ट किया जाए किसको संतुष्ट किया जाए भगवान को संतुष्ट किया जाए सारी चीजों का सार यही है हम उतना सुख अनुभव कर सकते अपने जीवन में जितनी मात्रा में हम कृष्ण को सुख प्रदान करते हैं जितनी मात्रा में आप कृष्ण को सुखी करने का प्रयास करोगे उतनी मात्रा में आपका हृदय क्या होगा सुख की अनुभूति करेगा कई बार हो सकता है कि अरे मंदिर आकर भी हमें सुख नहीं महसूस होता आ, इतने साल बीत गए दुखी रहते हैं क्योंकि मंदिर आकर भी सारे कार्य किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं हैं हैं अपने अपने लिए बारे में सोचते हैं। कभी ये नहीं सोचते कभी नहीं कि कैसे मैं अधिक अधिक से आदिक, अपने जो स्वार्थमय भावना है अपने जो भोग करने की लालसा है अपने जो आदर सम्मान आदि पाने की भावना है उसको मैं छोड़ दू और किसको सुख देने का प्रयास करो सदैव कृष्ण को सुख देने का प्रयास करो यदि यह भावना होगी तो वास्तव में हमारा हृदय सदैव आनंद की अनुभूति करेगा और यही भावना किसकी थी वृंदावन के भक्तों की थी, थी। इसलिए हम सबको वृंदावन का भक्त बनने का प्रयास करना है इसलिए प्रभु बात कहते हैं कि सबको ब्रजवासी बनना है तो कोई कहे कि मुझे ब्रजवासी बनना है तो मुझे ये ब्रज में चला जाना चाहिए वृंदावन चला जाना चाहिए आज तो वृंदावन में बाढ़ आ गई है आजकल बाढ़ आ गई है जो भी दिल्ली के लोग हैं, वो सोचते वृंदावन में जाकर कृष्ण को प्राप्त करेंगे जाकर वहां बड़े बड़े मकान खरीदते हैं लेकिन रहने के लिए कभी नहीं पहुंचते हैं इस भावना से मकान खरीदता व्यक्ति की बूढ़ा हो जाऊंगा तब तो वहां भजन करूंगा और अंतिम सांस कहा दूंगा वृंदावन में लूंगा वह बूढ़ा हो जाता है मरने का समय आता है वो डॉक्टर को दिखाने के लिए अपोलो में आता है और शरीर दिल्ली जैसे नरक में आकर क्या करता है त्याग देता है क्योंकि वृंदावन जाकर भी भगवान को सुख देने की भावना नहीं है केवल अपनी अपने स्वार्थ की भावना है तो इसलिए प्रभुपात कहते हैं ब्रजवासी तीन प्रकार के होते हैं एक ब्रजवासी कौन सा है जिसने वृंदावन में जन्म लिया है उसको ब्रजवासी कहा जाता है तो हम तो ब्रजवासी है, है नहीं हम सबने कहा, कहा जन्म लिया है वृंदावन के बाहर जन्म लिया है प्रभुपद कहते हैं वो भी ब्रजवासी है जो वृंदावन के बाहर जन्म लेकर क्या करता है जाकर वृंदावन में निवास करता है वो भी एक प्रकार का ब्रजवासी है लेकिन उससे भी श्रेष्ठ ब्रजवासी कौन सा है जो वृंदावन के बाहर जन्म लिया है और वृंदावन के बाहर जन्म लेकर भी सदैव वृंदावन की भावना में मग्न रहता है आ? वो असली ब्रजवासी हैं तो प्रभुपाद ने यह अपॉर्चुनिटी दी है कि हम वृंदावन के बाहर रहते हुए भी किसकी भावना से भावित हो जाए कृष्ण की भावना से इसलिए तो उन्होंने इस आंदोलन का नाम क्या रखा कृष्ण भावनामृत संघ इसमें भावना का बहुत बड़ा कार्य है यदि भावना से रहित हो जाते हम आप उसको कहते हैं कि कृष्ण आ मतलब कृष्ण की भावना नहीं है और भक्ति के हजारों कार्य करते रहो आप लेकिन कृष्ण उससे संतुष्ट नहीं होंगे भगवान तो आपके थोड़े से प्रयास से संतुष्ट होते हैं हम रामायण में पढ़ते हैं हाँ कि जब भगवान राम के लिए ब्रिज बनाने की योजना हो रही थी लंका के लिए तो कहा कि कौन ये ब्रिज बनाएगा? तो कहा गया कि ये विश्वकर्मा के जब पुत्र हैं नल, वो ब्रिज का निर्माण करेंगे वो शिल्प कला में निपुण हैं, तो उनको ये कार्य सौंपा तो अलग अलग जो वानर सेना है वो क्या करती है पहाड़ लाते हैं पत्थर ले आते हैं बड़े बड़े लाकर इनके पास दे देते हैं जिसके द्वारा निर्माण कार्य शुरू हो गया था जब यह निर्माण कार्य शुरू हो गया सब लोग सेवा में लगे हुए थे बड़े-बड़े बंदरों से लेके छोटे-छोटे बंदर भी तो वहां जंगल में ही एक गिलहरी थी गिलहरी ने सोचा मेरा जीवन तो व्यर्थ है हा सब लोग भगवान की सेवा में लगे हैं मैं अकेले ऐसी हूं कि भगवान की सेवा से रहित हो उसको गिल्ती महसूस होने लगे गिलहरी ने सोचा मेरा जीवन तो व्यर्थ जा रहा है, क्या लाभ जीवन का यदि इस जीवन में प्रभु राम की सेवा ना हो, तो ने क्या किया होगा गिलहरी क्या कार्य कर सकती है आ, इतनी छोटी सी है ढाई सौ ग्राम भी उसका वेट नहीं होगा लेकिन किसकी सेवा करने के लिए तैयार हो गई राम की जहां हजार किलो किलो के पत्थर और पहाड़ डाले जा रहे थे लेकिन इसके अंदर वो सेवा करने की डिजायर थी और ऐसी उसकी भावना होने के कारण उसने कहा मुझे प्रयास करना चाहिए तो भगवान की सेवा के लिए कोई चीज मायने नहीं रखती कि आप कितने पढ़े लिखे हो कितना अच्छा आपका भाषा पर कमांड है कितने आप सुंदर हो कितने गीता के श्लोक आपने पाठ कर लिए कितने लोगों को आप प्रभावित करते हो कृष्ण को कुछ लेना देना नहीं है कृष्ण को लेना देना है आपके हृदय में उनकी और उनके भक्तों की की सेवा करने की सरलतम भावना है या नहीं है कृष्ण यही चाहते हैं तो ये गिलर निकल पड़ी और गिलर जाकर क्या करती है धूल में मिट्टी में जाते जाती लोटपोट होती है अपने बालों में कुछ धूल के कर लेती है मिट्टी के और थोड़े से कन कन को लेकर निकल पड़ती है और जब पत्थर डाले जा रहे थे उसमें ऐसे कूदते हुए वहां पहुंच गए और अपने बालों को उसने हिलाया तो थोड़े बहुत मिट्टी के गिर गए और इस प्रकार से वो सेवा कर रही है तो ऐसे जब हो रहा था तो भगवान राम सुग्रीव के गले में हाथ डालकर घूम रहे थे सुग्रीव को कहते सुग्रीव चलो चलो जरा देखता हूं ये कार्य क्या हो रहा है कैसे ब्रिज का निर्माण हो रहा है तो सुग्रीव के गले में हाथ डालकर प्रभु राम से वॉकिंग कर रहे थे जाते-जाते उनका दृष्टि किसके ऊपर ऊपर। पड़ा? के तो कभी कभी हमें लगता है कि मेरे पास ऐसी सेवा होने चाहिए कि पूरा गाजियाबाद देखता रहे नहीं सबके नजरों में आना चाहिए कि ये प्रभु बहुत अच्छा सेवा करते हैं उससे हमारा अहंकार की वृद्धि होती है और भगवान दूसरे सबका अहंकार सहन कर लेते हैं गमन सहन कर लेते हैं दर्प सहन कर लेते हैं लेकिन अपने भक्त के अंदर थोड़ा गमन अहंकार का भावना आता है तो भगवान को सहन नहीं होता अर्जुन के अहंकार को तोड़ा है उन्होंने बड़े बड़े भक्तों के अहंकार को उन्होंने क्या किया है चूर चूर किया है तो ऐसे जो भगवान है गोपियों के अहंकार को भी चूर चूर करते हैं तो भगवान को अपने भक्तों के अंदर जो अहंकार है वो सहन नहीं होता कदापि तो ये हनुमान जो जा रहे थे ऐसे बड़े बड़े पत्थर ढोते हुए देखा के जा रहे हट कहा बीच में आगे पाव पड़ेगा तो मर जाओगे इस सुग्रीव के साथ जब प्रभु चल रहे थे राम उन्होंने देखा और उन्होंने हनुमान को डांट लगाई हनुमान को डांटा और सुग्रीव को कहते उस को थोड़ा मेरे पास लेके देखो कितना भगवान प्रेम करते हैं अपने भक्त के लिए और कोई हमारी सेवा को रिकॉग्नाइज करे या ना करे कभी कभी हमें लगता है अरे इतने पहाड़ उठा रहा हो यहाँ लेकिन कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है कोई भक्त मुझे प्रशंसा ही नहीं कर रहा है तो मतलब उसमें हेतु है और भक्ति में सेवा में क्या होना चाहिए के कोई बिना किसी हेतु के और का मतलब है मैं सेवा करता कोई मेरी प्रशंसा करे या ना करे मेरी सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए मुझे तो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है भक्तों की सभ्यता से ऐसे नहीं कि भक्तों को नेग्लेक्ट करना है भक्तों की सहायता से आप भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है तो ऐसे भगवान राम ने जब सुग्रीव को कहा कि जाओ उस गिलहरी को मेरे पास लेके आओ तो सुग्रीव जाते हैं उसको ले आते हैं जैसे ही लाते हैं भगवान राम कहाँ उठाते अपने हाथों में लेते सोचो सेवक कितना बड़ा ये है उचा, स्थान है मतलब भगवान आपको कहा बिठाते हैं अपने हाथों में रखते हैं सदैव यदि आप आप हो हो सेवा में और आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते अपने जीवन भर तो कृष्ण कहा रखेंगे आपको अपने हाथों में रखेंगे और रखकर सदैव कृष्ण आपको देखते रहेंगे अब सोचो कितना बड़ा ये कार्य है तो कई बार आप सोचते भगवान की जो भी सेवा है अरे चलो नहीं बल्कि हमें कोई भी सेवा मिलती है उसको बहुत बड़ा स्वीकार करना चाहिए कि इस सेवा का संबंध किससे है कृष्ण से है, से है। क्योंकि सेवा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है तो गिलहरी को भगवान ने हाथ में लिया वो छोटी गिलहरी को देखते जा रहे देखते जा रहे और वो गिलहरी को समझ में नहीं आ रहा था गिलहरी भी प्रेम से किसको देखती है भगवान राम को देखती है और हम सुनते हैं भगवान राम उसके ऊपर अपना हाथ फेरते हैं और फिर सुग्रीव को कहते देखो इसको क्या करो जो सबसे अच्छा स्थान है जहां चंदन के वृक्ष हैं मैंगो ट्रीज हैं जो अच्छे अच्छे वृक्ष हैं ऐसे छोटे स्थान में जाकर इस गिलहरी को छोड़ दो तो सुग्रीव जाते हैं और गिलहरी को छोड़ते हैं तो कहने का तात्पर्य है कि जो सेवा है वो हमारे जीवन में क्या है एक में धन है और ऐसी सेवा के लिए हमें सदैव क्या होना चाहिए लालायत होना चाहिए और लालायित होने के बावजूद भी क्या होना चाहिए उसमें केवल ये भावना रखनी चाहिए कि इसके द्वारा मैं कृष्ण को सुख प्रदान करू तो मैंने शुरुआत में ही कहा जितनी मात्रा में हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे उतनी मात्रा में हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो इस जगत में उतनी मात्रा में हम क्या होंगे आनंद का अनुभव करेंगे सुख का अनुभव करेंगे अपने जीवन में तो इसलिए भगवान अपने अलग अलग रूपों में आते हैं और अलग अलग धामों को प्रकट करते हैं तो मैंने कहा कि स्कॉन जब प्रभुपाद ने बनाया है जिसमें सदैव उत्सव है हटा दो हमारे जीवन में उत्साह कभी रहेगा नहीं इसलिए भक्तों के संग में आकर उत्सवों में जितना अधिक हम भाग लेंगे उतना ही हमारे जीवन में क्या आएगा उत्साह आएगा कृष्ण की सेवा करने के लिए गुरु की सेवा करने के लिए और वैष्णवों की सेवा करने के लिए तो इसलिए प्रभुपात कहते हैं कि मैंने इस इन मंदिरों का निर्माण किया है और इन मंदिरों में आकर क्या करना चाहिए व्यक्ति को भगवान के बारे में सदैव श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए श्रवणे दर्शन हरे सर्वजन भगवान के बारे में वर्णन आता है कि भगवान का गुण क्या है कि वह श्रवण के द्वारा और दर्शन के द्वारा हमारे चित्त को क्या करते हैं हरण कर लेते हैं तो इसलिए एक भक्त को कृष्ण से बहुत गाढ़ अनुराग जागृत करना है किसी को लगता है कि मुझे कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम की भावना को उदित करना है उस व्यक्ति को एक तूल को दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए और वो क्या है कुछ भी हो जाए मुझे अधिक से अधिक कृष्ण कथा को सुनना है क्या करना है कृष्ण कथा को सुनना है किसी भी स्थिति में चाहे आपको हजारों साल आप भक्ति में हो कितने भी बड़े भक्त बन जाओ हाँ गुरु बन जाओ सन्यासी बन जाओ बड़े बड़े लीडर बन जाओ तो भी किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति को श्रवन करने की चीज को क्योंकि जो मुक्त जीव भी है वो किसमें आनंद लेते हैं कृष्ण कथा को सुनने में आनंद लेते हैं क्योंकि कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है इसलिए तो भगवान भी अपनी लीला कथा को सुनते हैं और अपनी लीला कथा को श्रवन करके वो आनंदित होते हैं इसलिए एक भी दिन अपने जीवन में ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन हमने भगवान के बारे में ना सुना हो तो अधिक से अधिक कृष्ण के बारे में श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए इसलिए तो परीक्षित महाराज कहते हैं न भगवान विषते सुनमता नित्यम परीक्षित महाराज हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है प्रभुपाद एक बार लॉस एंजलिस में प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन देते देते प्रभुपाद ने कहा देखो कि ये जो परीक्षित महाराज हैं, ये जगत में सबसे भाग्यवान व्यक्ति हैं। किसी भक्त ने पूछा क्यों प्रभुपाद ये परीक्षित महाराज सबसे भाग्यवान व्यक्ति हैं? प्रभुपाद कहते कि देखो उनके पास जीवन के सात दिन बचे थे और ऐसे सात दिनों में इन्होंने इतनी दृढ़ता ला दी कि सात दिन में उन्होंने क्या सुना कृष्ण कथा को सुना सुकदेव गोस्वामी के मुख से और सात दिनों में अपने जीवन की जो सर्व सिद्धि है उसको उन्होंने प्राप्त किया सर्वसिद्धि क्या है नारायण स्मृति कि अंत काल में जिहा पर भगवान नारायण का नाम आ जाना भगवान का स्मरण हो जाना तो ऐसे परीक्षित महाराज भगवान का स्मरण कर पाते प्रभुपद कहते हैं इसलिए प्रभुपद कहते हैं हम दुर्भाग्यशाली है हमें यदि सौभाग्यशाली होना है तो परीक्षित महाराज के चरणों का अनुगमन करना चाहिए उनके पास सात दिन थे और हमारे पास सात घंटे भी नहीं है मुझे पता है। हम एक बार गढ़ गंगा सारे ब्रह्मचारी स्नान करने गए हम मंदिर के सारे भक्त गए स्नान करने के लिए सोचा स्नान करेंगे मस्ती करेंगे कीर्तन करेंगे कथा करेंगे वहां वापस मंदिर आ जाएंगे सारे लेकिन ये पता नहीं था कि सारे वापस नहीं आएंगे उनमें से एक हमारे साथ नहीं होगा जाते समय हम सारे गए, गंगा में जाके स्नान किया लेकिन हमारे बीच में से एक भक्त क्या हो गया बहते बहते डूब गया और उसने प्राण त्याग दिया तो मतलब हमें भरोसा हो सकता है कि मेरे पास सात साल है सत्तर साल है सात साल है लेकिन ऐसा जीवन यापन करना चाहिए कि मेरे पास केवल अगले सात मिनट ही हैं हैं या घंटे मुश्किल से उस पर भी हमारा भरोसा नहीं है प्रभुपाद कहते हैं विक्टोरिया क्वीन रात को सोई और जब उसकी जो सेविका है सुबह उसको जगाने के लिए गई तो वो मरी हुई हाँ वो प्राप्त हुई तो कैसे हम भरोसा कर सकते हैं अपने जीवन पर तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन में कोई व्यक्ति गंभीर होना चाहता है तो सदैव वो परीक्षित महाराज को आगे रखो और परीक्षित महाराज ने अपना जो जीवन है कैसे तो सफल बनाया है तो परीक्षित महाराज ने बोला भी है परीक्षित महाराज कहते हैं काले न न आती दीर्घे न भगवान विषते रुदय सुनवता श्रद्धा नित्यम यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ नित्य रूप से भगवान के बारे में सुनता है काले न आती दीर्घ टाइम नहीं लगेगा बहुत शीघ्रता से बहुत जल्दी भगवान उस व्यक्ति के हृदय में क्या हो जाएंगे विराजमान हो जाएंगे इसलिए श्रवन करने के लिए कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं है श्रवन करने के लिए केवल सरल हृदय को लेकर क्या करो बैठ जाओ अपनी कपटता की भावना को छोड़ दो जज करने की भावना को हटा दो कि ये वक्ता कैसा है अरे ये तो मैंने सुना हुआ है ये क्या बोलेगा मैं उससे अधिक जानता हूं कई बार हमारे दिमागों में हजारों हजारों चर्चाएं चलती हैं लेकिन जब ऐसी वार्ताए रहेगी हमारा हृदय कलमशों से रहित कभी नहीं होगा कलमशों से रहित करना है हाँ तो हमें अपने आप को क्या समझना होगा हमारा जीवन सदा पापेर पुन्नेरलेश कि मेरा जो जीवन है सबसे अधिक पापमय है सबसे अधिक कोई पापी व्यक्ति है द्रोणाचार्य ने कहा था दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज को सबसे पतित पापी व्यक्ति पकड़ के ले आओ युधिष्ठिर महाराज को कोई मिला ही नहीं युधिष्ठिर कहते सबसे पापी है तो कौन है मैं हूं यह भावना है तो जब इस प्रकार की भावना को हम स्वीकार करेंगे अपने आप को पतित स्वीकार करेंगे तो भगवान कौन है पतितों को पावन करने वाले कौन है जगन्नाथ है कौन है? जगन्नाथ है। पतित पावन हाँ जगन्नाथ को कहा जाता है पतित पावन जगन्नाथ जब आप जगन्नाथ जगन्नाथपुरी जाते हो तो भगवान जगन्नाथ सामने ही दृष्टिपात होते हाँ वो बैठे है वहां सिमार में ऐसे जो में भगवान बैठे हैं, जिनका फेस नजर आता है उनको क्या कहा जाता है पतिन पावन जगन्नाथ। तो ऐसे जो भगवान जगन्नाथ है कल्याण करने के लिए सक्षम है प्रमुखवाद के जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन्होंने एक बात कही उन्होंने कहा जगत के अलग अलग प्रकार के लोगों को यदि उनका उद्धार करना है या उनको पावन बनाना है तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते हैं ये जो जगन्नाथ है ना इनको फ्लाइट में बिठा विदेशों में ले जाना पड़ेगा और वहां जाकर जब सब लोग उनका दर्शन करेंगे सब उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे तो सारे जगत के लोग क्या हो जाएंगे पावन हो जाएंगे ऐसे जगन्नाथ जी पथित पावन है इसलिए शिल प्रभुपाद ने वो या फिर जगन्नाथ की ऐसी इच्छा थी कि में सबसे पहले किसी विग्रहों की स्थापना की गई तो कौन से विग्रह थे वो जगन्नाथ देव थे जगन्नाथ स्वामी तो जगन्नाथ जी थे जो पहले विग्रह है के राधा कृष्ण नहीं गौरताय नहीं कोई शालिग्राम शिला नहीं कोई गिरिराज शिला नहीं हाँ कौन है पहले विग्रह भगवान जगन्नाथ क्योंकि भगवान जगन्नाथ सबको सरलता से उद्धार करते हैं और किस चीज से वो उद्धार करते हैं दो चीजों से एक तो अपने प्रसाद के द्वारा और दूसरा अपने दर्शन के द्वारा यदि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी गया है और उसने ये दो कार्य नहीं किए तो समझना चाहिए वो व्यक्ति जगन्नाथपुरी गया नहीं है जगन्नाथपुरी जाना और जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करने का अर्थ है कि अपने जीवन में ये दो चीजों को बढ़ाना जितना अधिक हो सके किसका दर्शन करना जगन्नाथ जी का दर्शन करना जितना अधिक हो सके अपने जीवन को पवित्र करना उनके उचिष को स्वीकार करके उनके कृष्ण प्रसाद को जगन्नाथ प्रसाद को क्या करना ग्रहण करना जगन्नाथपुरी में जाकर तो ऐसे भगवान जगन्नाथ अपने दर्शन के द्वारा और अपने प्रसाद के द्वारा सारे जीवों का कल्याण करते हैं और उनका धाम भी वैसे ही है जगन्नाथपुरी में आप जाकर सो जाते हो तो भगवान जगन्नाथ कहते कि देखो ये दंडवत कर रहा है हा? क्या कर रहा है मुझे दंडवत आप रात्रि में होटल में सो जाते हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बैठ के आपस में बात करते हैं अरे वो आये ना गाजियाबाद से भक्त आया है आठ बजे से लेकर सुबह बजे तक आप बलराम खुश हो जाते हैं तो शास्त्र कहते हैं पुराणों पुराणों के वाक्य हैं। में वर्णन आता है कि जगन्नाथ पुरी में आप जाते हो और वहां सो भी जाते हो हाँ लेट जाते हो तो भगवान कहते दंडवत हाँ मार रहा है और पूरी गाढ़ निद्रा में आप हो तो जगन्नाथ कहते हैं समाधि की अवस्था में है अरे समाधि में किसका चिंतन कर रहा है मेरा चिंतन तो सारे तीर्थों का भ्रमण करने का फल प्राप्त होता है तो ऐसे विषय जगन्नाथ है इसलिए कोई विग्रह ऐसे नहीं है सारे मंदिरों में जाओ सारे धामों में जाओ हाँ सारे जो डिटीज है कुछ ना कुछ लेकर हाथों तो में बैठे हैं। कृष्ण को ही ले लो कई बार हम कहते हैं कृष्ण भगवान स्वयं लेकिन वो भी तो मग्न है हाथों तो में लेते। बांस कहा जगन्नाथ को हमारे हमारे लिए टाइम है वो देखो कोई ऐसे विग्रह नहीं है जो ऐसे बाहे फैला के बैठे है बालाजी जाओ तो ऐसे खड़े है महाराष्ट्र में जाओ विठला वो अपनी कमर पकड़ के खड़े है आज जहां तहा जाओ सारे विग्रह बिजी हैं लेकिन जगन्नाथ ऐसे आजी नहीं है वो केवल केवल किसके लिए है हमारे लिए है इसलिए जगन्नाथ जी ने ऐसे हाथ आगे किए अरे आओ अरे आओ मेरे पास आओ मैं क्या करना चाहता हूं आपका आलिंगन करना चाहता हूं हम कहते नहीं आएंगे मैं अभी थोड़ा इंद्रिय तृप्ति का आलिंगन करने दो थोड़ा भौतिक जीवा का स्वाद लेने दो रूप का आनंद लेने दो हम हमने इंद्रियों का का किया हुआ है इसलिए कृष्ण करने की इच्छा नहीं है लेकिन कुछ भी हो आप नहीं उनकी ओर जाओगे तो ये जगन्नाथ ऐसे हैं वो किसकी ओर आते हैं आपकी ओर आते कोई और विग्रह नहीं है जो अपना मूल आसन बाकी मंदिरों के ये नियम है ये जब आप मूल विग्रह की स्थापना करते हैं तो वो मूल विग्रह को हिलाया नहीं जाता और कभी हिलते नहीं है वो बैठे तो बैठ गए वहां लेकिन जगन्नाथ क्या ऐसे मूल विग्रह है कि वो सारे जगत को पावन करने के लिए क्या होते हैं अपना श्री मंदिर छोड़ देते हैं रथे चढ़ी बाहिर हैला विहार करे थे हाँ चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि भगवान जगन्नाथ रथ पर चढ़ने के लिए बाहर आ जाते हैं और विहार करना चाहते बाहर जाकर सबको देखना चाहते हैं ऐसे भगवान जगन्नाथ है, है। सबको देखने का अर्थ है वो सबके ऊपर अपने कृपा का दृष्टिपात करना चाहते हैं तो ऐसे भगवान जगन्नाथ की कृपा तो व्यक्ति को प्राप्त होती है उनके दर्शन के द्वारा और उनके प्रसाद के द्वारा तो भगवान की कृपा जब हमारे तक आती है तो वो ऐसे ही नहीं आती उसके पीछे किसी एक भक्त का सेक्रीफाइस होता है क्या होता है त्याग होता है आज हम यहाँ बैठकर हवा में अच्छे स्थान में बैठकर कृष्ण कथा सुन रहे हैं प्रवचन के बाद अच्छा अच्छा प्रसाद पाते हैं ये प्रभुपाल ने बड़ी अच्छी योजना बनाई है इस संसार में सब लोग खाने के पीछे भागता है न लेकिन हमारे यहाँ क्या है प्रसाद हमें फॉलो करता है कृष्ण प्रसाद आप जहां भी जाओ प्रसाद फॉलो करेगा लोग खाने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं जीवन भर लगते कमाते रहते हैं लेकिन यहाँ कृष्ण प्रसाद हमें फॉलो करता है तो ऐसे ऐसे जो प्रभुपाद है वो अकेले व्यक्ति का त्याग है अकेले व्यक्ति की तपस्या है जिसके द्वारा संसार में हजारों हजारों लोग भक्ति का आनंद उठा रहे हैं उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी एक भक्त का त्याग है कौन से भक्त है वो कौन से भक्त है राजा इंद्रद्युम्न कौन है वो इंद्रद्युम्न तो जब राजा इंद्रद्युम्न का इतना बड़ा त्याग सेक्रीफाइस है जिनकी कृपा से आज हम जगन्नाथ को देख पा रहे हैं उनकी सेवा कर पा रहे हैं उनका प्रसाद ग्रहण कर पा रहे हैं तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है क्या जिम्मेदारी बनती है हम भी माध्यम बने हाँ दूसरों तक ये क्या पहुंचाने के लिए कृपा पहुंचाने के लिए इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश जिसको भी आप मिलते हो प्रयास करो अपने स्थिति के अनुसार उसको कृष्ण से जोड़ने का कृष्ण प्रसाद देने का कृष्ण का ग्रंथ आदि देने का तो ऐसे इंद्र थे जिनका बहुत बड़ा त्याग था जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा आप सबके लिए जगन्नाथ कथा कोई नई नही है क्योंकि जगन्नाथ बलगर सुभद्रा क्या है साक्षात यह विराजमान है तो ऐसे राजा इंद्रद्ना जिनके बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए प्रकट होकर भगवान जगन्नाथ ने उनको कहा कि मेरी अलग अलग प्रकार से चाहिए। चाहिए। सबसे पहले कहा कि मेरी स्नान यात्रा मनानी चाहिए। राजा जिस दिन मेरा प्राकट्य हुआ है उस दिन मेरे मुझे कई घड़े जल से क्या करो अभिषेक किया करो उसके ऊपर आप यात्रा मनाओ चंदन यात्रा मनाओ डोल यात्रा मनाओ ऐसे कई उत्सव मनाने के लिए इंद्र को कहा लेकिन इंद्र ने किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया क्योंकि इंद्र का ही भगवान जगन्नाथ थे और जगन्नाथ थे एक चीज विशेष है इंद्र की क्या है कि इंद्र के अंदर भगवान को देखने की लालसा थी उस लालसा के कारण भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ है हमारे जीवन में भी भगवान का प्राकट्य तभी हो सकता है जब हमारे हृदय में क्या एक गुण आएगा लालसा का गुण आएगा जो भक्त जितनी मात्रा में कृष्ण के लिए उतनी मात्रा में कृष्ण उनका धाम और उनके भक्त तो उसको क्या होते हैं रिविल होने लगते हैं उतनी मात्रा में धाम रिविल होता है उतनी मात्रा में कृष्ण की लीला कथा रिविल होती है उतनी मात्रा में भक्तों का चरित्र आदि रिविल होता है हाँ इस प्रकार से जो लालसा है इंद्र के अंदर थी जब भगवान प्रकट हो गए उन्होंने उत्सवों का डिमांड किया तो फिर भगवान जगन्नाथ कहते कि हे इंद्र मैंने तो अपने लिए बहुत कुछ चीजें तुम्हें कही लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए भी तो कुछ मांगो तो भगवान जगन्नाथ ने जैसे बोला इंद्रदम्न को कुछ मांगो तो राजा इंद्रदम्न केवल तीन चीजें मांगते हैं हाँ जिनको हम जानते हैं कौन सी हो तीन चीजें पहली चीज राजा इंद्रद्युम्न ने मांगी कि हे प्रभु जगन्नाथ आपका जो मंदिर है मंदिर के जो किवाड़ है वो कभी बंद नहीं होने चाहिए मतलब आपका जो दर्शन है वो हमेशा खुला रहे सारे जगत के वासी आ जाए चाहे कोई कितना ही पापी तापी अपराधी क्यों ना हो अब वो आ जाए आपका दर्शन करे और पावन हो जाए वो तो आज भी जगन्नाथपुरी जाते हो रात को बारह बजे जाओ एक बजे जाओ तो भी जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं अब वो हाथ नीचे नहीं कर रहे हैं। हम या हरे कृष्ण महामंत्र हाथ हाथ ऊपर करके तीन बार बोलते हैं हैं। ना, तो दर्द होने लगते महामंत्री चौथी बार ना बोले तो अच्छा है जगन्नाथ को कभी आपने देखा है कब से हाथ खड़े किए उन्होंने कब से करोड़ों करोड़ों साल हो गए कौन सा सत्ययुग था राजा ब्रह्मा की पांचवी पीढ़ी में इंद्र इंद्रदम्न का जन्म हुआ था ऐसी सूर्यवंशी सूर्य राजा है तब से जगन्नाथ ने क्या किए हैं हाथ खड़े किए हैं किसके लिए किसके लिए किए हैं हमारे लिए आ, तो हमें भी लगना चाहिए कि मेरे लिए जगन्नाथ इतने आतुर हैं और मैं यहाँ गाजियाबाद में पड़ा हूं आ? इतना मुझे मेरे लिए इतने तत्पर है तो हमारे जीवन में भी भगवान को जानने की भगवान को समझने के उनकी सेवा करने की क्या होनी चाहिए तत्परता बढ़नी बढ़नी चाहिए चाहिए लालसा तो ऐसे ने कहा आपका दर्शन आ, ने, ने, ने, हमेशा खुला रहे आ, क्योंकि उनके दर्शन से क्या है हाँ रथे तुम आमनम दृष्टवा पुनर्जन्म भगवान जगन्नाथ को कोई देखता एक बार रथ के ऊपर चढ़े हुए तो उस व्यक्ति को पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता और दूसरी दूसरी चीज राजा इंद्र ने मांगी कि जो उंगलियां है वो कभी नहीं चाहिए मतलब आप आपको हाथ धोने के लिए नहीं जाना है कर, ग्रहण करने के बाद आपकी हाथ की उंगलियां हमेशा गिली रहे मतलब पूरा दिन भर क्या करते रहो खाते रहो अभी जगन्नाथ खाते हैं किसके लिए खाते हैं उनको भूख लगती है नहीं लगती है वो तो सब कुछ खा लेंगे ब्रह्मांड को निगल लेते हैं लेकिन ये प्रशाद खा भोगा खाते खाते हैं हैं किसके लिए हमारे लिए हमारे ताकि हमें उनका जो, है, उनका जो प्रशाद है, वो प्राप्त हो जाए और तीसरी चीज इंद्रदिवन महाराज कहते हैं कि हे है जगन्नाथ देव मुझे संतान नहीं चाहिए भारिया ये जगत में जितने भी शादियां व्यक्ति करता है आप करता है, तो किसके लिए करता है? पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र होना होना चाहिए। फिर पुत्र क्यों होना चाहिए? फिर क्यों पिंड प्रदायते। होगा तो तो मैं मर नरकों में तो बच्चा क्या करेगा पिंड देगा तर्पण करेगा अच्छी गति मिलेगी इसलिए पुत्र चाहिए लेकिन यहाँ राजा इंद्रदम्न कहे मुझे कोई संतान नहीं चाहिए वो गुंडीचा रानी उनकी जो वाइफ साइड में थी वो थोड़ी सी दुखी हो गई श्री का स्वभाव है तो जगन्नाथ कहते हैं अरे इस संसारी जगत के जो पुत्र पुत्रिया है वो तो एक दिन क्या होने वाले हैं लय होने वाला है आपको छोड़ के चले जाएंगे या वो वो मर जाएंगे लेकिन मैं बलराम और सुभद्रा आपके शाश्वत पुत्र बनेंगे हाँ भगवान आँ, बन जाते हैं पुत्र बन जाते हैं उनके लिए तो राजा इंद्र ध्य ने तीनों चीजें मांगी अपने लिए कुछ मांगा उन्होंने एक भी चीज नहीं मांगी इसके लिए कहते साधु इसे कहते हैं जो अपने लिए नहीं जीता साधु का जीवन अपने लिए नहीं है किसके लिए है दूसरों के लिए जब आप दूसरों के लिए जिएंगे उतना ही अधिक हम आनंद की अनुभूति करेंगे जितना हम अपने लिए जीते नहीं जीवन में उतना कितना भी धन हो आपके पास कितनी भी सुविधाएं कितनी भी संपन्नता हो थोड़ा भी आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी जब आप दूसरों के लिए जीवित रहते हो तो आप आनंद की अनुभूति करते हो इसलिए तो भागवत के 11वें स्कंद में देवताओं से भी श्रेष्ठ कहा गया है साधु को किसको कहा गया है साधु को देवताओं से श्रेष्ठ है कहते हैं कि ये देवतागण भी स्वार्थी है आ, इंद्र के बारे में हम सुनते हैं कि ये जो इंद्रा, उनकी पूजा करेंगे तभी क्या देंगे वर्षा करेंगे सारे देवताओं कुछ ना कुछ स्वार्थ है लेकिन साधु का ऐसे नहीं है साधु को मारो पीटो कुछ भी करो वो भी क्या देगा आपके ऊपर कृपा वर्षा करेगा इसलिए तो एक दिन कृष्ण और बलराम जब गोवर्धन की ओर गव्य चराने के लिए निकल रहे थे तो बहुत दौड़ते हुए जा रहे थे और फिर जब ऐसे दौड़ रहे थे तो रास्ते में बहुत बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देने लगे तो कृष्ण कहते हैं कि हे बलराम इन वृक्षों को देखो ये आपको देखकर आपके स्वागत में नीचे झुक रहे हैं आपको प्रणाम कर रहे हैं और जितने भी उनके ऊपर फल आदि है आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं बलराम समझ रहे थे कि ये तो मेरी निंदा ही कर रहे हैं वास्तव में ये के लिए रहे उनके लिए झुक झुक रहे रहे हैं, हैं। सारे फल दे रहे किसके लिए कृष्ण के लिए तो लेकिन ऐसा कृष्ण बलराम को कह रहे थे बलराम को कहते कि देखो एक व्यक्ति का जीवन इन वृक्षों के समान होना चाहिए वृक्ष का जीवन और साधु का जीवन एक जैसा है ये जो वृक्ष है ये थोड़ा भी अपने लिए नहीं जीवित रहते वो फल भी देते दूसरों दूसरों के के के के लिए, लिए, छाया छाया भी देते के लिए। काटता व्यक्ति काट के, काट आधा उसी की में बैठेगा और फिर बचा हुआ काटेगा विश्राम लेके लेकिन फिर भी शत्रुता का भाव वो वृक्ष रखता है नहीं रखता सब कुछ अपने जो छाल है अज फ्रूट्स है हर चीज दूसरों के लिए देता है इसलिए कृष्ण कहते हैं आ को इन वृक्षों के समान होना चाहिए क्योंकि ये वृक्ष क्या है बड़े-बड़े महात्मा गन है। और महात्मा का मतलब है जिसका हृदय क्या होता है बड़ा होता है और जो दुरात्मा है स्वार्थी व्यक्ति है उसका हृदय क्या होता है छोटा होता है इसलिए तो प्रभुपाप जगत गुरु आचार्य है क्यों क्योंकि उनका हृदय इतना बड़ा है इसलिए प्रभुपाद ने कहा प्रभुपाद ने निर्माण किया है तो कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन होना चाहिए वृक्ष के भांति तो महाराज इंद्रदिवन का भी जीवन ऐसा है कि जिन्होंने अपने लिए नहीं वो जीवित रहे या अपने लिए भगवान जगन्नाथ से कुछ कामना नहीं की सदैव सारे जगत का लाभ हो ऐसा ही उनका जीवन का आचरण था तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जिनको भक्त वत्सल कहा जाता है और बहुत ही आदि भगवान जगन्नाथ अपने भक्त से प्रेम रखते हैं अपने से भी आदि किससे प्रेम करते हैं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं और भक्त की एक एक छोटी सी छोटी सेवा के लिए वो स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं आपने सुना होगा एक भक्त का वर्णन आता है, जिनका नाम था रघु, फेमस रघुस एक भक्त थे भगवान राम के भक्त थे लेकिन वो जगन्नाथपुरी में जब रहने लगे जगन्नाथ मंदिर के सामने ही एक कुटिया बनाकर वहां रहते थे तो मंदिर में उन्होंने प्रवेश नहीं किया तभी एक दिन जब वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया तो उनको लगा कि आंतर कौन बैठे होंगे सीता राम और लक्ष्मण होंगे तो उनको लगा भी मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ भगवान को देखने जा रहा हूँ तो मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए जब प्रभुपाद ने जगन्नाथ बल सुभद्रा की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में तो प्रभु ने जब स्थापना की विग्रह विग्रह जगन्नाथ बल सुभद्रा रखे तो भक्तों को कहा जब भी जगन्नाथ मंदिर में आओगे आपको खाली हाथ नहीं आना चाहिए आ, तो भक्तों ने पूछा, कैसे आना चाहिए आ, आज भी देखो आज तो ये नियम बड़ा पा, सही है आज कोई भी व्यक्ति खाली हाथ मंदिर में नहीं आता नहीं सबके हाथों में क्या होता है मोबाइल होता है लेकिन प्रभुपात नहीं चाहते थे कि हाथों में मोबाइल लेके आ जाए प्रभुपाद चाहते थे कि कि मंदिर आना मतलब खाली हाथ नहीं आने का अर्थ तो क्या है कि आप जगन्नाथ को मिलने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ लेके जाओ आ? क्या क्योंकि कृष्ण गीता में बोले हैं भगवान को कितना बोलना पड़ रहा है आ? शरम आनी चाहिए मतलब भगवान कह रहे मेरे लिए कुछ ले आओ मेरे लिए कुछ ले आओ, बोलना पड़ा कि पत्र पुष्प फलम तोय और कुछ नहीं ला सकते चलो एक पत्ता उठा के ले आओ तुलसी पत्र कुछ नहीं तो जल रोज पीते हो मेरे लिए भी तो थोड़ा जल ला के दे दो आप कुछ नहीं थोड़ा सा फल ला के दे दो तो कृष्ण मांग रहे हैं अपने लिए नहीं उसमें उनका कोई हित नहीं है हित किसका है हमारा है जिसके द्वारा क्योंकि जब आदान प्रदान होता है हा जब आप कुछ लेते हो कुछ उनको देते हो तो उससे क्या स्थापित हो जाता है रिलेशन प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है भी बोलते हैं ना भक्तों के बीच में प्रति घृणाती कुछ आप लेते हो उनसे कुछ आप उनको देते हो कुछ उनको खिलाते हो कुछ उनके द्वारा आप खाते हो कुछ अपनी मन की बात उनको सुनाते हो कुछ उन भक्त के मन के बात आप सुनते हो तो ऐसे जब छह प्रकार के आदान प्रदान आपस में करते हो तो भक्तों में प्रेम का अच्छा संबंध स्थापित होता है तो भगवान के साथ भी वैसे ही है भगवान कोई तो मूर्ति नहीं है स्टैचू नहीं है एक व्यक्तित्व है उनके साथ भी हम ये करेंगे तो उससे क्या होगा प्रेम का संबंध स्थापित हो जाएगा प्रभुपद हमेशा एक माँ और छोटे से बालक का उदाहरण देते थे आज जब माँ बालक की सेवा करती है तो उससे वो आसक्त हो जाती है अपने पुत्र से। से उसी प्रकार हम ऐसी सेवा आदान-प्रदान करेंगे भगवान के साथ छोटी-छोटी चीजों का। तो उससे क्या होगा भगवान के साथ प्रेममय संबंध स्थापित होगा तो ये जो भक्त था बहुत गरीब जिनके पास कुछ नहीं था क्या ले जाओ तो ऐसे फूल एक वृक्ष के फूल उन्होंने चुन ली और धागा भी नहीं था धागा भी उनके पास नहीं था उसको माला बनाने के लिए तो केले की जो छाल है वृक्ष की जो छाल है आ, वो, उसको उससे उन्होंने छोटे छोटे धागे बनाए और उस धागे में ही फूलों को पिरोया या बांधा और वो माला बना के जगन्नाथ मंदिर में गए भगवान जगन्नाथ आनंदित हो रहे थे जगन्नाथ की आंखें वैसी बड़ी है हाँ कितनी बड़ी है बहुत विशाल है सारा जगत उसमें समा जाता है हाँ और इतनी बड़ी आंखें जब जगन्नाथ ने देखा अरे वो से भक्त माला लेके चढ़ रहा है ना तो जगन्नाथ ऐसे बड़ी, -बड़ी आंखे तो करके देखते है अच्छा कौन आ रहा है मुझे देखने के लिए आप थोड़ा आगे आगे आ जाइये सब लोग तो ऐसे भगवान जगन्नाथ ने जब देखा उस रघु को और रघु लेकर आ गया वो माला हाँ उनके मंदिर में उनके सामने आ गया लेकिन भगवान के जो सेवक थे उन्होंने उनको प्रताड़ित कर दिया उनको कहा चल हट यहां से ये अशुद्ध है आ, धागे में होना चाहिए फूलों को गोतना चाहिए या पिरोए जाना चाहिए आपने इस केले के छाल के धागे में बनाया है ये अशुद्ध है उसको वहां से भगा दिया हम बहुत शब्द बोले और उस माला को स्वीकारा नहीं उस माला को ऐसे फेंका और कहा चले जाओ वो भक्त दुखी होकर वहां से निकल जाता है वो रघु रोते हुए चले गए मंदिर के बाहर बाहर जाकर आपने कुटिया में सुबह से माला को सामने रखा है और रोदन करते जा रहा है रोते जा रहा है रोते जा रहा है और जब भक्त रोता है तो कृष्ण का हृदय पिघलने लगता है जगन्नाथ का हृदय वहां पिघलने लगा रत्न सिंहासन जो इतना ठंडा वातावरण है श्री मंदिर जगन्नाथपुरी में उनको बहुत गर्मी महसूस होने लगी भगवान जगन्नाथ इंतजार कर रहे थे हाँ इन इन जो सेवक ग्रंथ है उनको शिक्षा प्रदान करना चाह रहे थे भगवान जगन्नाथ ने देखा कि एक भक्त जो इतना प्रेम से मेरे लिए फूल लेके आ रहा था माला और उसको प्रताड़ित करके भगा दिया है तो जितने भी पुजारी पुजारीगन उनको सेवा करना शुरू कर दिए संध्या का समय हो गया था भगवान जब रात्रि में शयन करते जगन्नाथपुरी में तो एक विशेष वेश धारण करते हैं जिसका दर्शन जरूर करना चाहिए उसको कहते बड़ा श्रृंगार वेश मतलब वो वेश यदि धारण नहीं करे तो जगन्नाथ नींद नहीं आती उनको और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ सोते नहीं हैं कभी भी रात्रि में भी नहीं सोते और दिन में भी नहीं सोते हैं क्योंकि रात्रि में सारे देवतागन आते हैं श्री मंदिर में हाँ उनकी उनका दर्शन उनकी सेवा आदि करने के लिए है लेकिन ये भी कहा जाता है कि भगवान बड़ा श्रृंगार वेश जिस वेश में कृष्णा जगन्नाथ जी केवल फूल और तुलसी धारण करते हैं और जयदेव वो स्वामी जो गीत गोविंद है जो सॉन्ग उन्होंने लिखे है एक, एक कपड़े के ऊपर लिखा गया है उससे भगवान को ऐसे चारों ओर लपेटा जाता है, और उसके ऊपर फूल और तुलसी धारण किए जाते हैं और केवल ऐसे बड़े बड़े फ्लावर्स धारण करते जिसे बड़ा श्रृंगार वेश कहते हैं वो धारण करते जगन्नाथ को सुख आनंद महसूस होता है तो सारे पुजारी फूल लगा रहे थे मालाएं पहना रहे थे तुलसी धारण करा रहे थे जगन्नाथ एक भी फूल अपने शरीर पर धारण नहीं कर रहे थे एक भी माला नहीं रख रहे थे सारे टूट टूट कर गिर रहे थे सारे पुजारी डर गए उन्होंने कहा सेवा में कुछ अपराध हो गया है जगन्नाथ कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं बल्कि भगवान जगन्नाथ एक चीज कदापि स्वीकार नहीं करते है। वो है उनके भक्त के प्रति आप कुछ अपराध का कार्य करते हो बर्ताव करते हो जगन्नाथ जी सब कुछ स्वीकार कर लेंगे लेकिन उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध पूर्ण बर्ताव करते हो आचरण करते हो वक्तव्य करते हो तो जगन्नाथ को क्या नहीं होता सहा नहीं जाता चाहे आप फिर कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम विद्यानिधि पुंडरित विद्यानिधि कृष्ण लीला में राधा रानी के पिता वृषभपान महाराज है चैतन्य महाप्रभु उनके लिए रोया करते थे इतने बड़े भक्त हैं महाप्रभु के समय की यह घटना ऐसे जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और एक दिन वो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए जिस दिन आ, विंटर सीजन था और जब भगवान को ठंड के कपड़े पहनाए जाते हैं ओडन ष्ठी कहते उस फेस्टिवल को तो जब ओडन षष्टी के दिन डिसम्बर में आता यह उत्सव मेनली जिसमें भगवान को ठंड के वस्त्र पहनाए जाते हैं नए वस्त्र पहनाए जा रहे थे और वो नए वस्त्र युक्त थे ना? स्टार्च लगा होता है ना हार्ड होते हैं तो जनरली वो अशुद्ध माना जाता है कहते है उसको धोकर फिर वस्त्र पहनने चाहिए हा तो भगवान को वैसे वस्त्र पहनाए जा रहे थे माड़ से उनके जो पंडागण है सेवक गण है तो ये जो और उनके साथ उनके मित्र थे पंडित ये दोनों देख रहे थे तो ये कहते, देखो, देखो, ये खुद भी ये और जगन्नाथ को भी माड़ से युक्त अशुद्ध वस्त्र पहना रहे हैं ये उचित नहीं है इस प्रकार का उन्होंने वक्तव्य किया हाँ उनके भक्तों के प्रति भी तो पुंडरित विद्यानिधि रात्रि को जब चले जाते अपने कुटिया में जाके निवास करते हैं सो जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ को रहा नहीं जाता भगवान जगन्नाथ बलराम को कहते चल आ, उसके चल उसके पास पास के गए तीनों लोग ये कभी भी कुछ करना है तो ये साथ नहीं छोड़ते जहा भी जाना कैसे जाते हैं तीनों जाते हैं जब प्रभुपाद के सामने भी प्रकट हो गए मालती माता जी के द्वारा जगन्नाथ आ गए तो प्रभुपाद कहते हैं है। है। तो पुंडरिक विद्यानिधि के कुटिया में पहुंचते हैं घर में और बलराम जी उनके छाती पर चढ़ जाते हैं क्योंकि बलराम जी का कार्य ही है दंड प्रदान करना तो बलराम जी छाती में चढ़कर उनको मारना शुरू करते हाँ पुंडरिक विद्यानिधि को गाल में इतना मारते हैं तो पुंडरिक विद्याने आ, लेटे हुए थे बलराम उनकी छाती पर थे जगन्नाथ कहते हैं कि हे है बलराम अभी उत्तम उत्तर अभी मुझे बैठने दो फिर बलराम उतरते हैं जगन्नाथ छाती में बैठते हैं फिर से उनकी पिटाई तो सुमद्रा महारानी कहते अरे नहीं, नहीं अभी बहुत ज्यादा हो गया है हाँ ऐसा ही वर्णन आता है ना कहाँ आता है राजापुर जगन्नाथ आप यदि वहाँ मायापुर जाते हो उस मंदिर की तो बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं वो जगन्नाथ तो बड़े ही अद्भुत है मायापुर में तो वहाँ जब मंदिर का निर्माण हो रहा था जो व्यक्ति काम कर रहा था मिस्त्री वो देख रहा था कि भक्त लोग हमेशा बिजी रहते प्रसाद खाते है रूम्स में रहते हैं करते हैं प्रचार में जाते हैं कंस्ट्रक्शन में कोई ध्यान नहीं देता है तो जितने मार्बल आते रहते थे ये मिस्त्री क्या करता था व्यक्ति एक रोज एक मार्बल का टुकड़ा बड़ी थैली लाता था उसमें डाल के ले जाता था घर में। ऐसे महीने भर तीस मार्बल गायब हो गए बड़े बड़े हाँ अच्छा बड़ा बड़ा साइज का उसका एक रूम तो बन ही जाएगा ना प्रॉपरली तो ऐसे गायब हो रहा था अच्छा मार्बल वहां मंदिर का और किसी का ध्यान भी नहीं था तो फिर उस समय बलराम का ध्यान इसका ध्यान मंदिर की हर प्रॉपर्टी किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है बलराम बल्कि अध्यक्षता नहीं शास्त्र चैतन्य चरित्रमृत कहता है बलराम का ही विस्तार है चाहे करताल है आसन है फर्श है हा प्रसादम प्लेट है कुछ भी हो मंदिर में वो किसका विस्तार है बलराम का विस्तार है क्योंकि जो भी चीज कृष्ण की सेवा में लगती है जो भी चीज जगन्नाथ की सेवा में लगती है वो बलराम का मूर्तिमान स्वरूप है बलराम से अभिन्न है तो ऐसे बलराम को चिंता हो गया अच्छा मेरे प्रभु का मार्बल गायब हो रहा है अभी इसको दिखाता हूं फिर जगन्नाथ को बोलते और ये तीनों निकलते फिर उस रात्रि को जब उस व्यक्ति के घर पहुंचे पूरा खराटे लेकर सो रहा था सपने देख रहा था कि मेरा मार्बल का रूम होगा एक अच्छे से हाँ मार्बल लगी हुई होंगी फर्स्ट क्लास फिर उसमें करूंगा उसमें कुछ और ही आनंद आएगा ये ऐसा सोच ही रहा होगा जगन्नाथ बलदेव सुबद्र पहुंचते हैं, फिर वही काम आ? सबसे पहले कौन छाती पर बलराम जी छाती पर चढ़ते और उसकी पुटाई शुरू करते हैं और जगन्नाथ भी तो उनको मार वापस आते हैं पूरा फूल गया था तो सुबह क्या हो गया वो व्यक्ति सोचता है इतनी मार्बल में लेके आया हूँ सुबह उठते ही क्या करता है बैलगाड़ी ले आता है जितनी मार्बल मंदिर से चुराए थे सारे पहली बैलगाड़ी में डालता है और थोड़ी खरीदता है और उसमें डाल के मंदिर में पहुँचता है वो मंदिर का गार्ड कहते हैं अच्छा आप तो रोज यहाँ काम करने के लिए आते हो और आज मार्बल लेके आए होगा बैलगाड़ी भर के मार्बल लेके आए हो वो आकर मंदिर के भक्तों को गार्ड को सारा वृतंत सुनाता है कि ओरिजिनली ये सारे मार्बल किसके थे मंदिर के थे हाँ तो ऐसे ही उस दूध वाले के साथ भी हुआ था एक दूध वाला आता था वहां मंदिर में वो देखता है कि भक्तों का ध्यान नहीं है वो दूध देता था कहता था देसी गाय का दूध है हाँ लेकिन दूध किसका पानी डाल के आधे से ज्यादा पानी डाल के मंदिर में देता था और जैसे मंदिर में देता था ऐसे बहुत दिन बीते जगन्नाथ सहन कर लेते हैं कौन सहन नहीं करता बलराम को जगन्नाथ की सेवा की सबसे ज्यादा चिंता है हाँ बलराम का स्वरूप सेवा अवतार बलराम कौन है आदि गुरु है और गुरु किसे कहते हैं गुरु वो है जो जीव के भोग भावना को हटाकर उसके हृदय में सेवा भावना को जो स्थापित करता है उसको क्या बोलते हैं गुरु बोलते हैं और जो गुरु ये करने में दक्ष नहीं है वो गुरु नहीं है ऐसा शास्त्र का वचन है तो ऐसे आदि गुरु जगह ये है बलराम है और बलराम सेवा अवतार है तो बलराम ने देखा यह तो दूध चिटिंग कर रहा है मेरे प्रभु के लिए अच्छा दूध होना चाहिए पानी ज्यादा डालता है दूध कम देता है तो एक हफ्ते पंद्रह दिन के बाद उसका जितना भी बड़ा दूध का बिजनेस था सारा दूध खराब होने लगा तो एक दिन ऐसे आ गया वो मंदिर के आया मंदिर में जा रहा था तो गाड़ ने कहा तुम तो एक हफ्ते से नहीं आ रहे हो दूध भी नहीं दे रहे हो क्या हो गया हेते बहुत बुरे दिन चल रहे हैं सारा जितना भी दूध है सारा खराब हो जाता है तो ऐसे बात करते करते वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है क्या तुम मंदिर में पानी डाल के दूध तो तो को लगा रहे, तो नहीं भगवान तो को चिटिंग करता हूं जो भी चीज मंदिर में भेजता हूं धोखा देखकर भेजता हूं दूध पानी वाला है भेजता हूं तो उसने सोचा कि नहीं कल से दूध दूंगा तो कैसे दूंगा यह सोच लिया उसने दूसरे दिन से उसका दूध ठीक होने लगा और फिर प्रॉपर जगन्नाथ जगन्नाथपुरी रोज नियम था जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर जाना चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे तो अभी ये निकले तो अपने दोनों हाथ ऐसे ढक के चाल रहे थे अपना ये जो गाल है मुख है क्योंकि रात को जब सो रहे थे तो साइज ठीक था गालो का लेकिन जब उठे सुबह तो डबल ट्रिपल गाल हो ये ठाक तो तो लग रहे जितना पास टाइम था जितना ये कथा था हाँ सारा उन्होंने वर्णन किया तो ऐसे भगवान जगन्नाथ भक्तों के प्रति कुछ आप करते हो वो सहन नहीं होता है तो जगन्नाथ ने रघु को ये जब माला उनके लिए नहीं उनको प्रताड़ित किया अपर शब्द बोले उनको बाहर भेज दिया मंदिर के भगवान जगन्नाथ ने एक भी माला एक भी फूल नहीं स्वीकारा तो फिर जब ऐसा कुछ होता है जगन्नाथपुरी में तो मेन पुजारी मंदिर के अंदर ही सोते हैं भगवान जगन्नाथ जब वो सोए उनको स्वप्न में कहते कि देखो आपने मेरे भक्त ने जो प्रेम से मेरे लिए माला लाई थी उसको आपने स्वीकारा नहीं है अभी आप सब चले जाओ और उनसे उस माला को लेकर आओ और मेरे वक्षस्थल पर धारण करो क्योंकि मेरे लिए सर्वाधिक प्रिय है, मेरे जो की हुई वस्तु है, सारे है उस अभी तक माला सामने है और रघु रो रहा था लेकिन माला मुरझी नहीं थी क्योंकि जगन्नाथ का ध्यान किस पर लगा हुआ था उस माला पर कैसे मुरझेगी वो माला क्योंकि जगन्नाथ चाह रहे थे तो जैसे उस रघु ने देखा कि सारे पुजारी धन आ गए हैं माला लेने मुझे लेने तो कहते चलिए चलिए आपका और आप माला को लेके तो दौड़ दौड़ के जाते हैं भगवान जगन्नाथ उस माला को स्वीकार करते हैं और जैसे ही माला को स्वीकार करते हैं तो कहते हैं कि जगन्नाथ के अंदर और उस रघु नाम का साधारण भक्त के अंदर हाँ एक प्रेम का संबंध स्थापित हो गया और वह संबंध कौन सा स्थापित हो गया मित्रता की भावना का भगवान भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ उनसे इतना साख्य, का संबंध स्थापित हो गया कि पूरे ये कि पूरे में वातावरण फैला इस रघु से बहुत प्रेम करते करते हैं हैं और और उनसे इस प्रकार से व्यवहार प्रेम का आदान प्रदान करते हैं ये सेवा का आदान प्रदान करता है तो ऐसा ये रघु कई महीने बीत किसी कारणवश रघु बीमार हो गया इतना बीमार हो गया कि मल्लपुत्र त्याग करने के लिए भी नहीं, नहीं उठ सकता था और उनका सेवा करने के लिए कोई नहीं था उनके पास आ? तो कौन आए उनकी सेवा करने के लिए स्वयं जगन्नाथ एक बालक का रूप धारण किया और उनके कुठिया में आते हैं और वो बिल्कुल मूर्छित हो गए थे आकर सब प्रकार का सेवा करते हैं सारे रूप में आगरू चंदन है सबसे उसको सुगंधित कर देते हैं और उनकी सब प्रकार की सेवा करते जब वो बहुत अधिक बीमार थे तो जब रघु ने देखा कहते हैं, ये साधारण बालक नहीं है उन्होंने कहा है जगन्नाथ देव आपको क्या आवश्यकता है मेरी सेवा करने की मुझे तो आप चुटकियों में ठीक कर सकते हो फिर इतनी लंबी सेवा करने का क्या कारण है तो जगन्नाथ कहते कि हे रघु जिस प्रकार से मेरे भक्त मेरी सेवा करके आनंद अनुभव करते हैं उसी प्रकार से मैं भी मेरे भक्तों की सेवा करके आनंद की अनुभूति करता हूं और यदि आप तो में ठीक करता मैं आपकी सेवा कैसे कर पाता हाँ क्योंकि इसलिए तो भगवान कहते हैं कि मेरे मद भक्ता पूजा व्यादि मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी क्या है श्रेष्ठ है हां इसलिए तो हम कहते हैं ना साक्षात हरित आ, तो भगवान उनकी सेवा करते करते हैं, हैं। उनके साथ मित्रता का संबंध स्थापित ऐसे के साथ मित्रता का संबंध स्थापित हुआ, तो एक दिन ये ऐसे बैठे थे तो जगन्नाथ जी कहते कि अभी बहुत हो गया ये मंदिर में बहुत ही मुझे हजारों हजारों भोग लगाते लाकर लेकिन जो वृंदावन में आनंद आ रहा था नोगा खाने का वो यहाँ जगन्नाथपुरी में नहीं आ रहा है वृंदावन के भोगों में आनंद क्या था कि वहां चुरा चुरा के खाते थे हाँ इसलिए उसमें आनंद था तो ये रघु के पास जगन्नाथ जी एक रात्रि में जाते हैं और रघु को कहते कि रघु चलो मुझे ना आज कटहल खाने की बहुत इच्छा हो रही है हाँ कटहल का सब्जी खाया अपने मंदिर में हाँ कटहल जगन्नाथ कहते रघु मुझे कटहल खाने की इच्छा हो रही है और आज तुम्हारे साथ जाऊंगा और कटहल खाऊंगा रघु कहते अभी जाता हूँ आपके लिए पूरा बैलगाड़ी भर के कटहल ले आता हूं जितना खाओ उतना जितना मर्जी उतना खा लो लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं उसमें कोई आनंद नहीं है वो माता यशोदा के घर में कुछ कमी थोड़ी थी नौ लाख गव्य थी इतना दूध दही मक्खन मानो नदी बह रही हो उसकी लेकिन मैं जाकर कहा खाता था गोपियों के घर में बंदरों के साथ सखाओं के साथ चुरा के खाता था उसमें जो स्वाद है वो ज्यादा बढ़ता है उस व्यंजन का कहते हम भी वैसे करेंगे जगन्नाथपुरी में थोड़ा वृंदावन का मूड लेके आता हूँ यहाँ तो भगवान जगन्नाथ ने गले में हाथ डाला उस रघु के और निकल पड़े और चले तो राजा जो गजपति है जगन्नाथपुरी के उनका बहुत बड़ा उद्यान बगीचा था जिसमें कटहल के बड़े बड़े पेड़ थे जगन्नाथ कहते देखो जो सबसे बड़ा पेड़ होगा ना उस पे चढ़ेंगे हम हाँ क्योंकि जगन्नाथ की हर चीज बड़ी है उनको सब बड़ा बड़ा सब अच्छा लगता है जगन्नाथ के मंदिर को ओडिसा में क्या कहते हैं बड़ा देवल कहते हैं इस बड़ा मंदिर हाँ जगन्नाथ का जो रोड है उनके सामने उसको बड़ा ग्रैंड रोड कहते हैं बड़ा दांड हाँ उड़िया भाषा में उड़ी उड़ीसा के लोग कहते हैं हाँ जगन्नाथ की जो भुजाएं हैं इसलिए उनको महाभाव कहते हैं भगवान का जो दीप है ऊपर जलता एकादशी के दिन उसको महादीप कहते हैं जगन्नाथ का जो सामने समंदर है हाँ उनको महोदधि कहते हैं दूसरी जगह समंदर को ऐसा नाम नहीं है पूरी में उसको महोदि कहते हैं और उनका जो प्रसाद है उसको क्या कहते हैं वो तो हमें पता है तो सबको बता रहता तो तो है तो तो जगन्नाथ जगन्नाथ की हर चीज बड़ी कहते हैं ने भी बोला है Think big. क्या सोचो बड़ा सोचो तो जगन्नाथ उसको कहते हैं कि बड़ा पेड़ में चढ़ा और बड़ा कठल होना चाहिए तो जिनको ये सब कठल पेड़ के पास गए जो बहुत बड़ा था रात्रि का समय था तो जगन्नाथ जब पेड़ के पास गए तो जगन्नाथ कहते कि रघु देखो मुझे चढ़ना तो नहीं आता तुम चढ़ो और ऊपर ऊपर जाओ सबसे चढ़ो जानते नीचे नीचे से भी लगते हैं अभी कटहल तोड़ के काम चला सकते थे ना खा के छुपके से जा सकते थे लेकिन नहीं हाँ जगन्नाथ ने कहा तुम ऊपर चढ़ो पूरा ऊपर चले जाना और सबसे बड़ा सुवर्ण वर्ण का जब कठल पकता है थोड़ा सा वो गोल्ड कलर आ जाता है इसको। उसको और बड़ा कठल तोड़ना जिसमें सुगंध आ रही हूँ इतने इतने बड़े, -बड़े कटहल देखे नहीं और सारे सुवर्ण वर्ण के थे तो ऐसा उन्होंने कहा कि बड़ा कठल, तोड़ना रघु बेचारा चढ़ जाता है ऊपर जगन्नाथ को कहता है जगन्नाथ कभी तुम ऊपर से कटहल डालोगे तो मैं कैच कर लूंगा हाँ मुझे आदत है हाँ? ये संसार में जीव गिरते हैं तो मैं क्या करता हूँ उनको रघु तो चढ़ते बड़ा सुंदर कटहल ढूंढते हैं तो भक्त हर चीज कृष्ण के लिए क्या ढूंढता है बेस माधवेंद्रपुरी रेमुना गए तो उन्होंने सबसे अच्छा भोग ढूंढा क्या नाम था उस भोग का अमृत के लिए खीर तो भक्त जहां भी जाता है वो सीखता है कुछ ना कुछ किसकी सेवा के लिए कृष्ण की सेवा के लिए कि अपने स्थान में जाऊंगा वहां सेवा करूँगा जैसे कटहल पकड़ा उन्होंने तोड़ा और कहा कि हे जगन्नाथ अभी मैं कटहल नीचे दे रहा हूं हा आप नीचे कैच करना जगन्नाथ थे उन्होंने अभी हाथ ऐसे ऊपर कर लिए उन्होंने कहते नीचे फेंको हाँ मैं क्या कर लूंगा जैसे उन्होंने डाला जगन्नाथ जी वहां से गायब हो गए कटहल ऊपर से गिरता इतनी बड़ी आवाज होती है कि गार्डन के जो सिक्योरिटी गार्ड थे रक्षक वो वो आ जाते हैं उनको सोचते कहा से आवाज आए वो वहां पहुंच जाते हैं देखते अरे कटल गिरा है लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है इधर उधर दौड़ते हुए ऊपर देखा ऊपर कौन थे रघु प्रभु थे सोचो कोई इसका उनका संन्यासी है आ? और वो रात्रि में, किसी में, आया है, कोई सन्यासी में। और वो आपके तो आग, किसी रघु इतने फेमस डिबोटी थे जगन्नाथ के बहुत प्रसिद्ध भक्त थे आसा कोई नहीं था कि उनको जानता नहीं था और आसा प्रसिद्ध भक्त वो चोरी करते हुए नजर आ जाए और वो भी किसी साधारण बगीचे में चलो कोई फल चोरी कर रहा है तो आपको कैसे लगेगा वो रात्रि का समय उतर नहीं रहे थे ऊपर ही लटके हुए थे तो फिर राजा को बुलाया शायद प्रताप रोदिया कोई राजा थे उस उन समय उनको बुलाया वो आए उन्होंने देखा अरे रघु प्रभु ऊपर है कहते आप नीचे आइये नीचे आइए बहुत निवेदन करने के बाद वो नीचे आए और कहते रघु कहते मेरा दोष नहीं था महाराज सारा दोष किसका है जगन्नाथ का है तो जितनी भी ये लीला थी कहते मैं कह था बैलगाड़ी में कटहल ला के खिला दूंगा कहते नहीं वृंदावन के जैसा खाना है और प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट किए उन्होंने और फिर आ, ये सारी लीला उनको सुनाई जाती है ऐसा वर्णन आता है कि जो राजा थे उनके सेवक थे सैनिक थोड़े थे वो लोट पोट हो रहे थे हँस हास के उस पूरे बगीचे में ऐसे गिर रहे थे तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ आनंद की अनुभूति करते हैं ऐसी जो दिव्य लीलाएँ हैं उनको प्रकट करते हैं तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जगन्नाथ पति तो पावन करने वाले हैं श्रीला प्रभुपाद की कृपा से हमें ये जो विशेष विग्रह प्राप्त हुए हैं तो उनके बारे में हमें सुनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि आजीवन उनकी क्या करते रहे हम सेवा करते रहें किसी ना किसी प्रकार से उनकी सेवा करते रहें और ऐसी सेवा के द्वारा भगवान जगन्नाथ हमारे ऊपर कृपा करेंगे और अंतिम समय में क्या होगा फिर अंत्य नारायण स्मृति अंत में शायद हमारा शरीर कितना भी खराब ना हो जाए हमसे दिखा बिल्कुल मूर्छित अवस्था में भी क्यों ना हो भगवान क्या होंगे हमारे बुद्धि में या मन में हम अपना स्मरण करा देंगे और अपना उद्धार करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम, अरे राम, अरे राम, राम हरे राम राम राम हरे हरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के जगन्नाथ जगन्नाथपुरीधाम के जगन्या जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के शैल प्रभुपाद के पिताई गौ प्रेमानंद